श्री हरि के द्वारा भगवान शिव की स्तुति चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में पलाश के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की थी और दिन तथा रात में उनका स्मरण करते हुए समय को व्यतीत किया था वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन में यवों के সহিত ओदनों के द्वारा देव शंभु का पूजन करके द्रव्यों पूरे मास अनुचरण किया करती थी ब्रघवाहन प्रभु का स्मरण करते हुए उस श्री सती जी ने निराहार रहकर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि में ब्रघवाहन देव का आयोजन करके वसनों से और पुष्पों के द्वारा उसको पूर्ण किया था आषाढ़ मास की चतुर्दशी तिथि में जो कि शुक्ल पक्ष की थी कृतवाशा देव का वृहती के पुष्पों के द्वारा आयोजन करके उसने उसी भात पूजन किया था सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन और चतुर्दशी में उसने पवित्र यज्ञ पवितों तथा वस्त्रों के द्वारा देव का पूजन किया था भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में नाना भांत के फल का तथा पुष्पों के द्वारा भली भांति देव का भजन करके चतुर्दशी में जल का ही भोजन किया था इस प्रकार से जो पूर्व में व्रत सती जी ने किया था उसी समय में सावित्री के सहित ब्रह्मा जी भगवान शंभू के समीप हुए थे भगवान वासुदेव भी अपनी लक्ष्मी देवी के सहित उनके सानिध्य में गए थे जहां पर भगवान शंभू हिमालय गिरी के पृष्ठ पर अपने गणों के सहित विराजमान थे भगवान शंभू के उन दोनों ब्राह्मणों की ओर भगवान कृष्ण को देखकर जो अपनी पत्नियों के साथ संगत हुए वहां पर प्राप्त हुए थे जैसा कि समुचित श्रष्टाचार्य था उसी के अनुसार उनसे संभाषण करके उनके यहां पर समागमन का कारण स्वयं शंकर प्रभु ने पूछा था इस प्रकार से उन दोनों का दर्शन करके जो दामपत्य भाव से संगत थे शंभू ने भी दारा से पड़े ग्रहण करने की इच्छा मन में नहीं की थी इसके उपरांत तात्विक रूप से अपने आगमन का कारण पूछा कि आप लोग यहां पर किस प्रयोजन को सुसंपादित किए जाने के लिए समागत हुए हैं और आपका यहां पर क्या कार्य है इस रीति से भगवान शंभू के द्वारा पूछे गए वे दोनों उसमें से लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर महादेव जी से कहा था ब्रह्मा जी ने कहा हे hey, त्रिलोचन जिस कार्य के संपादन कराने के लिए आप यहां पर आए हैं उसका अब आप श्रवण कीजिए हे ब्रखवध्वज विशेष रूप से तो हम दोनों का आगमन देव अर्थात आपके ही लिए है और संपूर्ण विश्व के लिए भी है हे शंभू मैं तो केवल सृजन करने के ही कार्य में निरत रहता हूं और यह भगवान हरि उस सृष्टि के पालन करने के कार्य सलग में रहा करते हैं और आप इस सृष्टि का संहार करने में रत हुआ करते हैं यही प्रतिसर्ग में जगत का कार्य होता रहता है उस, उस कर्म में सदैव मैं आप दोनों के सहित समर्थ हूं यह हरि मेरे और आपके सहयोग के बिना समर्थन नहीं होते हैं आप संघार करने में हम दोनों के सहयोग के बिना समर्थ नहीं होते इस कारण हे ब्रखवध्वज परस्पर के कृत्यों में सभी की सहायता आवश्यक है हमारी सहायता सदा योगी ही है अन्यथा यह जगत नहीं होता है कुछ ऐसे हैं जो आपके बीर्य से समुत्पन्न होने वाले के द्वारा वध के योग्य हैं और मेरे अंश से समुत्पन्न के द्वारा वध के लायक होते हैं दूसरे ऐसे हैं जो माया के द्वारा देवों के बैरी असुर वध के योग्य होते हैं आप तो जब योग से मुक्त होते हैं और राग द्वेष से मुक्त हैं तथा केवल प्राणियों पर ही दया करने में निरत रहा करते हैं तो आपके द्वारा असुर वध करने के योग्य नहीं हो सकते हे ईश उनके अवदित रहने पर यह सृष्टि और स्थिति कैसे संभव हो सकते हैं हे हरि जब सृजन पालन और संहार के कर्म ना करने वाले योग्य होंगे तब हमारा शरीर भेद और माया का भी युक्त नहीं होता है वैसे हम सब एक ही स्वरूप वाले हैं अर्थात तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों का एक ही शक्ति स्वरूप है हम सब कार्यों के विभिन्न होने की से भिन्न रूप वाले होते हैं यदि कार्यों का भेद सिद्ध नहीं होता तो यह रूपों का भेद भी प्रयोजन से रहते ही है वैसे ही एक ही तीनों रूपों में होकर हम विभिन्न रूप स्वरूप वाले होते हैं हे महेश्वर यह सनातन अर्थात सदृश्य चला आया तत्व है इसको जान लीजिए यह माया भी भिन्न रूपों संध्या कार्यों के भेद से ही भिन्न हुई है हे महेश्वर अनुराग की प्रवृत्ति का मूल नारी ही है रामा के परिग्रह से पीछे काम क्रोध आदि का उद्भव जन्म होता है काम क्रोध आदि के कारण स्वरूप अनुराग के होने पर यहां पर अजंतुगण विराग के हेतु का यत्न पूर्वक सांतन किया करते हैं अनुराग के वृक्ष से संग ही सर्वप्रथम महान फल होता है उसी संग से काम की समुत्पत्ति हुआ करती है काम से क्रोध उत्पन्न होता है स्वाभाविक ज्ञान से ही वैराग्य और निवृत्ति होती है संसार की विमुक्ता से सनातन हेतु असंग ही होती है हे महेश्वर यहां पर दया नित्य ही हुआ करती है अर्थात जो संसार से विमुख है उसमें नित्य ही दया का होना आवश्यक है और दया के साथ-साथ शांति साथ भी होती है अहिंसा और तप शांति ज्ञान मार्ग का अनुसाधन है आपके तपोनिष्ठ विसंगी अर्थात संग्रहित तथा दया से संयुक्त होने पर अहिंसा तथा शांति आपको সদাই होगी इसके न करने पर जो जो दोष है वे सभी आपको बतला दिए गए हैं हे जगतपते इस कारण से आप विश्व के और देवों के हित के लिए भार्यार्थ में एक परशोभना बामा का परिग्रहण करें जिस प्रकार से लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और सावित्री मेरी पत्नी है उसी भाद सम्भू के जो सहचारिणी होवे उसका ही आप पर ग्रहण कीजिए श्री मार्कंडे मुनि ने कहा इस तरह से हर के आगे ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण कर मंद मुस्कराहट के सहित मुख वाले हरि ने उस समय में लोगों के इस ब्रह्मा जी से कहा ईश्वर ने कहा जो आपने कहा है वह इसी प्रकार से सत्य है ब्रह्मा जी यह विश्व के ही निमित्त से होना ही चाहिए किंतु स्वार्थ से भली भांति ब्रह्मा के चिंतन करने से मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है तो भी वह मैं करूंगा जो जगत की भलाई के लिए आप कहेंगे सो हे महाभाग आप श्रवण कीजिए जो मेरे तेज को सहन करने में भाग सह समर्थ हो यहां पर भार्या के ग्रहण करने पर उसी को आप बतलाईए जो योगिनी और कामरूपिणी दोनों ही होमे जो मैं योग में युक्त हूं उस अवसर पर उसी भात वह भी योगिनी ही हो जावे जिस समय मैं काम वासना में आसक्त हूं तो उस अवसर पर वह मोहिनी ही होगी हे ब्रह्मा जी ഭാര്യया के लिए उसी को आप बतलाईए जो वरवरिणी होवे वेदों के ज्ञाता महामनीषी गण जो अक्षर को जानते हैं अर्थात जिस अक्षर का ज्ञान रखते हैं उसी परम ज्योति के स्वरूप वाले जो सनातन हैं मैं चिंतन करूंगा हे परमपिता ब्रह्मा जी मैं उसी की चिंता में सदा आसक्त होता हुआ भावना को गमन किया करता हूं अर्थात भावना में निमग्न हो जाता हूं उस भावना में जो विघ्न डालने वाली हो वह मेरी होने के वाली भावना होवे हे महाभाग आप अथवा विष्णु भगवान या मैं भी सब पर ब्रह्मा के रूप वाले हैं और एक दूसरे के अंग होते हैं जो योग्य हो उसका ही अनुचिंतन करो हे कमल आसन उसकी चिंता के बिना मैं स्थित नहीं रहूंगा इस कारण से ऐसे ही जया को बतलाईए जो सदा मेरे कर्म के अनुगत रहने वाले होवे मार्कंडे मुनि ने कहा संपूर्ण जगतों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उनके वचन का श्रवण कर स्थित के सहित प्रसन्न मन वाले यह वचन कहा था ब्रह्मा जी ने कहा हे महादेव जैसी आपने वर्णित है वैसी ही एक है जो प्रजापति दक्ष की तन्या पुत्री हुई है जिसका नाम सती है और वह परम शोभना है वह ऐसी सुधीमति आपकी भार्या होगी उसी को जो आपके पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कामनी है उसको आप जान लीजिए हे देवेश्वर आप तो सभी आत्माओं में वर्तमान रहने वाले हैं मार्कंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर ब्रह्मा जी के वचन के उपरांत भगवान मधुसूदन ने कहा कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने कहा है वह सब आप करिए उन शंकर प्रभु के द्वार में वही कर मरूंगा ऐसा कहने पर वे दोनों ब्रह्मा विष्णु अपने अपने आश्रमों को चले गए ब्रह्मा जी और श्री हरि भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए जो कि सावित्री और कमला से संयुक्त थे कामदेव भी महादेव जी के वचन का श्रवण करके अपने मित्र वसंत के सहित और पत्नी ग्रति के साथ आमोद प्रमोद से युक्त हो गया था उसने विभक्त रूप वाला होकर सम्भू को प्राप्त कर निरंतर वसंत को नियोजित कर वहीं पर स्थित हो गया था